ही पाही, पाही माम करके भगवान की स्तुति करने लगी दया करो देवपति जगतपति रक्षा करो मैं भले मर जाऊँ गम नहीं है पर मेरे पेट में मेरे पति की निशानी है आप इसकी रक्षा करें भगवान ने कहा था झाँक कर देखें तो शरीर कौन है अरे भगवान ने देखा इसके तो पेट में मेरा भक्त है तो धनिया माता उतरा देखो अगर देखा जाए जो गलती द्रौपदी ने की वो गलती उतरा ही नहीं की द्रौपदी ने पहले अपने पत्नियों से पुकार लगाई ससुरों से लगाए गुरुजनों से लगाए जितने सभा में लोग थे सबसे पुकार लगाई पर किसने उसकी रक्षा नहीं की अंत में द्रोपदी ने किसे पुकारा कृष्ण को पुकारा पर यह गलती माता उत्रा ने नहीं, नहीं की माता उत्रा सीधी ही कृष्ण के बाद पुकार लगाती हुई आ रहेगी बोल भक्त वसल भगवान की चाहते भगवान बाहर से इशारा कर देते उत्तरा के गर्भ की अग्नि शांत हो जाते है लेकिन भगवान अपने भक्त के दर्शन के लिए ललायित हो रहे थे जैसे भक्त भगवान के दर्शन के लिए उनकी कथा के लिए ललायित रहते हैं इस तरह भगवान भी अपने भक्तों के दर्शन के लिए ललायित रहते हैं यहाँ तक अपने भक्तों के चरित्र सुनने के लिए भी ललायित रहते होंगे। तो गोविंद देव जी के यह चरित्र कहता हैगा कि एक समय सारे भक्त लोग गोविंद देव जी के यहाँ भक्तमाल की कथा चल रही थी आषाढ़ मास आ गया रथ यात्रा का उत्सव आ गया तो सबने का कथा तो अपने घर की ही चलो थोड़ा कथा बंद कर देते हैं जाते रथ यात्रा में जैसे यहाँ हुआ रथ यात्रा तो यही चक्कर हुआ क्या कि वो रथ यात्रा में चले गए जब रथ यात्रा से लौटकर आए तो काना फूसी करने लगे वो कहाँ से किसका प्रसंग छोड़ा था अरे कहाँ से कथा को आरम्भ करना है तो किसी को समझ में नहीं आ रही थी याद नहीं था तो पीछे से गोविंद देव जी ने बोला वो फलाने महापुरुष की कथा का चरित्र चल रहा था बोले भाई आवाज कहाँ से आई बोले अंदर से आई तो भगवान भी जो है इतने ध्यान से अपने भक्तों का चरित्र सुनते हैं तो भगवान क्या कर रहे हैं भगवान उतावले हो रहे हैं देखने के लिए कब नौ महीना आएगा कब दस महीना आएगा कब इसका जन्म होगा कब मुझे दर्शन होगा तो भगवान से रहा नहीं गया चतुर्भुज रूप धारण कर भगवान छोटा सा उत्तरा के पेट में चले गए धन्य माता उत्तरा कौशल्या ने भक्त को पेट भगवान को पेट में लिया माता देवकी ने भगवान को पेट में लिया और माता कयातू ने भक्त को पेट में लिया माता सुनीति ने भक्त को पेट में लिया लेकिन धन्य माता उतरा जिसके गर्भ के अंदर भक्त और भगवान दोनों ही आ गए अब महाराज हुआ ये कि भगवान जब गर्भ के अंदर गए तो परीक्षित महाराज जी ने काले काले मुरली वाले को देख लिया दीवाने हो गए कृष्ण हैं, प्रकशिश हैं, तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं अब तो परीक्षा महाराज जी दीवाने हो गए महाराज इतने में भगवान ने गधा घुमा घुमा कर जोर जोर से गधा घुमा घुमा कर परीक्षित महाराज जी की भगवान ने गर्भ के अंदर रक्षा की और बाहर से भगवान माँ पवित्रा से पूछ रहे हैं बेटी अग्निशांत हो गई और माँ चक्र जो था वो पांडव की रक्षा कर रहा था इस तरह से भगवान ने पांडवों की रक्षा भी करी और पांडवों के जो वंश थे परीक्षित महाराज इनकी भी रक्षा करी फिर वहाँ का वातावरण बड़ा शांत हो गया माता कोंती अपने पुत्र बहु की ओर देख रही है अपने बच्चों की ओर देख रही है और विचार करती है कि कृष्ण ने इतना बड़ा कार्य किया कोई धन्यवाद नहीं अब माता कोंती दौड़ी दौड़ी आई भगवान कृष्ण के चरणों में नमस्कार कर दिया और भगवान को भगवान किया बोले कृष्ण तुम भगवान हो भगवान ने कहा भुआ जी मैं कहाँ से भगवान हो गया मैं तो तेरा भतीजा बोले अब चुप कर जा जब मैं तुझे भगवान कहना चाहती हूँ तो भुआ जी भुआ जी कर कर ऐसा माया का पर्दा डाल देता हैगा जो मुझ में भगवता आ जाती है जागृत वो सो जाती है पर आज भतीजे को नमस्कार नहीं कर रही इसे नमस्कार कर रही हो के नमसे क्षम धीमेश्वरम प्रगति हे परम आ लक्षम सर्व अंतर आलक्ष्मा अंतर्भिर्तितम मैं परम पुरुष को नमस्कार करती हूँ जो ईश्वर है जगत के नाथ है मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ आपके लक्ष्य को कोई नहीं जान सकता भगवान क्या करना चाहते हैं तो भगवान के लक्ष्य को भेद को कोई नहीं जान सकता और आप सबके भीतर भी है और बाहर भी है मैं आपको क्या करती हूँ नमस्कार या एक माता कोती भगवान को नमस्कार कर रही है ये माया जमनिका चन्नम अज्ञान दोक्ष जामयम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नाटो तो नट्य धरो हे प्रभु आपकी माया जो न माया बड़ी बलवान है जिससे सब लोग क्या हो जाते हैं मोहित हो जाते इसलिए कहते हैं कि जिसका माया कुछ ना बिगाड़ सके उसे कहते महात्मा जो माया में गिर जाए उसे कहते जीवात्मा और जो माया को अपने इशारे पर चलाए उसे कहते परमात्मा तो जो महात्मा जन होते हैं उनका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो अपनी मस्ती में भजन में मस्त रहते हेंगे आपकी माया से जीवों की बुद्धि पर कायी जम गई है जैसे पानी में ना काय जम जाती हैगी गंदा हो जाता हैगा इतना माया जब आ जाती है तो माया क्या करती काई जमा देती है बुद्धि पर और जब बुद्धि पर काई जम जम जाती है तो कोई चीज़ ना तो समझ में आती है और ना कभी आएगी तो उस काई को कैसे साफ करना चाहिए भगवान के भक्तों का संग करने से और जब भगवान के भक्तों का संग करेंगे तो वो भगवान की कथा प्रसंग सुनाएंगे तो प्रसंग क्या करता है साफ सफाई का काम करता है क्योंकि भगवान कौन है भक्त वत्सल भगवान कौन है भक्त वत्सल और यही भगवान की कथा भी है भक्त वत्सल देखो वस्तल कहते हैं गाय के, के बछड़े को जब गाय के बछड़े का जन्म होता है कितना गंद गोबर उसमें लगा होता है और माँ क्या करती है अपनी जीवा से साफ करती है कि इस तरह भगवान भी कौन है वस्तल है भगवान भी कौन है भक्त वस्तल है और वस्तल कौन है हमें बछड़े हम में भी बहुत गंदगी भरी पड़ी हैगी, पर भगवान की कथा क्या करती है चट चट मतलब जैसे हमारे अंदर कानों में जाती है तो उसकाई को क्या करती है साफ कर देती हैगी। आपकी माया से संसार नाटक की तरह देखो दो नाट बड़े मशहूर हैं नाटक खेल एक कठपुतली का एक मदारी का तो मदारी के खेल में कौन थकता है भंदर कठपुतली के खेल के अंदर को नशाने वाला थक जाता है। कब तक तो नशा होगा अब कटपुत्री का खेल दिखाने वाला कितना खेल दिखाएगा एक घंटा दो घंटा तीन घंटा फिर तो उंगलियां थक जाएगी इस तरह से प्रभु आप